वि वे वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया हिमाचल बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय है वाणी का रहस्य समझाने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया महादेव मैं आपके प्रसाद से बड़ा सुखाकी साली हूँ देव आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दी यह सुनकर देवाधिदेव महीश्वर ने कहा परमत्राज इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा भगवन क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहां नहीं आना चाहिए भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया यह कुमारी सुंदर कटीभाल से शुषुंगी, पतले अंगों वाली तथा वचन बोलने वाली है अतः मैं तुम्हें बार-बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप ना ले आना भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गोरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली शंभो आप तपेश्वरती से संपन हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है, वह केवल इसलिए है कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और यह सुखमुक्त प्रगति क्या है? भगवान आप इस विषय पर भलीभांति विचार करें। महादेवजी बोले, सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रगत विलग रहकर अपने यर्थात स्वरूप में स्थित होता हूं इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कतापी नहीं करना चाहिए श्री पार्वती जी ने कहा शंकर आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है क्या वह प्रकृति नहीं है फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे हैं मेरी यह बात सुनकर आपको तत्त्व का यर यह संपूर्ण जगत सदा प्रगति से बंधा हुआ है प्रभु हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन शंकर आप जो सुनते हैं खाते हैं और देखते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किसलिए करते हैं प्रकृति से आप मिले हुए हैं क्या इस बात को नहीं जानते यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सकते है तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए महादेव जी भोले साधु भाषिणी पार्वती तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो अब वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे भगवान महेश्वर गिरिजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्भयुक्त वचन बोलने लगा। सच पते शीर्ष आज्ञा दीजिए। आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा इस्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से ग्रस्त हो चुके हैं। इंद्र मेरे बल और प्राक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्तिनंदन पराशर को भी मेरे प्राक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं महान बल और प्राक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को प्राप्त किया है सबको हमने मोह महासागर में डुबो दिया है कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा वीरवर पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य हैं उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता हम सब देवता तुमसे प्राप्त हो चुके हैं मदन तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो मां ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले द रात करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अपशराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव रति और वसंत के साथ सब और शुशुभित दिखाई देने लगे उसके मन में पिनाक पाणी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी थी रम्भो पुरवशी पूंजी कष्ठला सुकेशी मिश्रकेशी सुंदरी तिलोत्मा तथा इसी श्रेणी की अन्नाय अप्सराएं वहाँ काम बिल के कार्य में सहायता देने के लिए आई वहाँ का आकाश असमय में ही कोकीलाओं से अगाचित हो गया अशोक चंपा आम जूही कदंब नीप चिरोंजी कठल अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएँ तथा अनेक प्रकार की नागकेसर, वृक्ष हरे-भरे एवं फले-फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारु वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर पांच बार चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में उनके जटाजुट में गंगा विराजमान थी चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी उनके श्रीमुख की कांति कपूर के समान गौर थी तपस्या में ततपर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से बोषित होकर वे बड़ी शोभा पा रही थी वसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से भेदने की इच्छा की उसी समय परमंगल Jagjanini, Girija, गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदा शिव के समीप आई वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थीं उन्होंने भगवान नील कंठ के कंठ में दतुर फूलों की माला पहना दी और सुंदर वदनार से शुभोतित त्रिनेत भगवान शिव की शुभा निहारने लगी इसी बीच में वसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को नींद डाला बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा जो संपूर्ण मंगल को भी मंगल में बनाने वाली एकमात्र देवी है लोक पावन गिरिराज नंदिनी की और दुष्टी डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा मैं स्वतंत्र हूं निर्विकार हूं तो मैं भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित और किसने मेरा यह अप्रीय कार्य किया है तदनंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि 보ढ़ाई उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडल आकार कर रखा था और पुनः बार संधान करके मदनंतक शिव को बीन नहीं चाहता था तब तक भगवान महेश्वर की क्रोधपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया